श्री शती जी से विवाह का प्रस्ताव श्री मार्कंडेय महर्षि ने कहा इसकेनंतर श्री शती जी ने पुनः शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि में उपवास किया था और आश्विन मास में देवेश्वर का भक्ति भाव से पूजन किया था इस तरह से इस नंदा व्रत के पूर्ण हो जाने पर नौमी तिथि में दिन के भाग में भक्ति भाव से परमा अधिक विनम्र उस सती को भगवान श्री हरि प्रत्यक्ष हो गए थे अर्थात सती के समक्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो गए थे प्रत्यक्ष रूप से श्री हरि का अवलोकन करके श्री सती जी आनंद युक्त हृदय वाली हो गई फिर उस सती ने लज्जा से आवनत होते हुए विनम्र होकर उनके चरणों में प्रणाम किया था इसके अनंतर श्री महादेव जी ने उस व्रत के धारण करने वाली शती से कहा था शिव स्वयं भार्या के लिए उसकी इच्छा करने वाले होते हुए भी उसके आश्चर्य के फल के प्रदान कराने वाले हुए थे ईश्वर ने कहा हे दक्ष की पुत्री आपके इस व्रत से मैं परम प्रसन्न हो गया हूं अब आप वरदान का वरण कर लो जो भी आपको अनुमत होवे मार्कंडे मुनि ने कहा जगत के स्वामी महादेव उसके भाव को जानते हुए उस सती के वचनों के श्रवण करने की इच्छा से वरदान मांग लो यह बोले थे वह सती भी लज्जा से समाविष्टा होती हुई जो कुछ भी हृदय में स्थित उसके कहने में समर्थ हो सकी थी क्योंकि बाला को जो भी मनोरथ अविष्ट था वह से समाक्षादित हो गई अर्थात लज्जावश उस अविशिष्ट को मन में ही रखकर कुछ भी बोल न सकी थी इसी बीच में कामदेव उस समय में अविप्राय के सहित हरज नेत्र मुख और व्यापार से चिन्हित प्राप्त करके विवर चाप का पुष्प हेति के द्वारा संधान करने वाला हो गया था इसके अनंतर हर्षण बाण के द्वारा उसने कामदेव ने हर के हृदय वेधन किया था इसके उपरांत हर्षित शंभू ने फिर एक बार सती को देखा था उस समय में परमेश्वर शिव ने परब्रह्म के चिंतन को एकदम भुला ही दिया था फिर इस कामदेव ने मोहन बाण के द्वारा भगवान श्री हरि को वेदित किया तब हर्षित होकर शंभू उस अवसर पर बहुत ही अधिक मोहित हो गए थे हे दुजो में उत्तम जब इन्होंने मोह और हर्ष को व्यक्त कर दिया था तो वह माया के द्वारा भी विमोहित हो गई थी इसके अनंतर सती ने अपनी लज्जा को स्तंभित करके जिस समय में श्री हरि से वह बोली थी हे वरद मेरे अविष्ट वर इस अर्थ को करने वाले को प्रदान करिए उस समय में सती के वाक्य के अवसान की प्रतीक्षा ना करके ही ब्रखवद्ध्वजनी दाक्षायणी से पुनः मेरी भार्या हो जाओ कहला दिया था श्री हरि के वचन सुनकर जो अविष्ट के फल का भावना से युक्त था वह सती मनोगत वर की प्राप्ति करके परम प्रमोदित होती हुई मौन होकर स्थित हो गई हे द्योतमो काम वासना से समन्वित महादेव जी आगे वहां पर ब्रह्मचारुहास वाली सती ने अपने हावों और भावों से किया था उस समय में अपने भावों का आदान प्रदान करके श्रृंगार नामक रस ने उन दोनों में प्रवेश किया था वे विप्रेंद्रों भगवान हर के आगे इस निग्ध भिन्नभंजन की प्रभा से समान प्रभा वाले स्फटिक के समान उज्जवल कांति वाले हर के सामने चंद्रमा के समीप में अंकलेख की तरह राजित हुई थी इसके अनंतर दाक्षायणी पुनः उन महादेव जी से बोली थीं हे hey जगतपति मेरे पिता के सामने गोचर होकर मुझे ग्रहण कीजिए उस समय में देवी सती ने इस प्रकार से जो स्मित युक्त वचन कहा था कि मेरी भार्या हो जाओ यह महादेव जी ही ने कहा था इसके अनंतर कामदेव यह देखकर रति और अपने मित्र वसंत के साथ प्रसन्नता से युक्त हो गया था और निरंतर अपने आप को अभिनंदन किया था हेद जो तम इसके अनंतर दाक्षायणी ने शंभु को समाश्वसित करके हर्ष और मोह से समन्वित होती हुई वह सती माता के समीप गई थी भगवान हरवी हिमालय के प्रस्थ से प्रवेश करके जो कि उनका आश्रम था दाक्षायणी के विप्रलंब वियोग के दुख से ध्यान में परायण हो गए थे इसके उपरांत विप्रलंब अर्थात वियोग से युक्त होते हुए भी उन्होंने ब्रह्मा जी के वाक्य का स्मरण किया था जो कि जाया के परिग्रहण के अर्थ में पद्मयोनी ने ब्रह्मा जी ने कहा पहले विश्वास से ब्रह्म वाक्य के पर का स्मरण करके ही ब्रखवत ध्वज मन से ब्रह्मा जी का चिंतन करने लगे थे इसके अनंतर चिंतन किए हुए परमेश्ति ब्रह्म त्रिशूली के आगे शीघ्र ही इष्ट की सिद्धि से प्रेरित हुए प्रविष्ट हुए थे जहां पर हिमालय के पृष्ठ में यह विप्रलब्ध भगवान शंभु विराजमान थे सावित्री के सहित ब्रह्मा जी वहां पर उपस्थित हो गए थे इसके उपरांत भगवान हर ने सावित्री के सहित दाता को देखकर बड़ी ही उत्सुकता के साथ विप्रलब्ध शंभु सती से बोले ईश्वर ने कहा हे hey ब्रह्मा जी विश्व के अर्थ जो दारा के परिग्रहण की कृति में आपने जो कहा था वह अब मुझे उस सार्थक की ही भांति प्रतीत होता है अत्यंत भक्ति से दाक्षायणी के द्वारा मेरी आराधना की गई है जिस समय मैं उसके द्वारा प्रबुजित मैं उसको वरदान देने के लिए गया था तब उसके समीप कामदेव ने विशाल बाणों से भेद दिया था और मैं माया से मोहित हो गया था कि मैं उसका प्रतिकार शीघ्र ही करने में असमर्थ हो गया हूं देवी का वांछित मैंने यह भी देखा था हे विभो व्रत की भक्ति से प्रसन्नता से समन्वित मैं उसका भर्ता हो जाऊं इससे ही प्रजापति अब आप विश्व के लिए और मेरे लिए ऐसा करें कि दक्ष प्रजापति मुझे आमंत्रित करके अपनी पुत्री को मुझे शीघ्र ही प्रदान कर दें आप दक्ष के भवन में गमन कीजिए और मेरा वचन उनसे कहिए कि जिस प्रकार से सती का वियोग भस्म हो जावे वैसा ही पुनः आप करें श्री मार्कंडे मुनि ने कहा इस प्रजापति के सकाश में महादेव जी ने यह इतना कह कर उन्होंने सावित्री का अवलोकन किया था तो उन्होंने सती का विप्रयोग विशेष बढ़ गया था लोगों के ईश ब्रह्मा जी ने उनसे संभाषण करके वे आनंद से संयुक्त कृत कृत अर्थात सफल हो गए थे और उन्होंने जगत का हित तथा शिव का हित कर यह वचन कहा था ब्रह्मा जी ने कहा हे वकवदज हे भगवान हे शंभो जो आप कहते हैं उसमें विश्व का अर्थ तो सुनिश्चित है ही इसमें आपका स्वार्थ नहीं है और ना कोई मेरा स्वार्थ है दक्ष तो अपनी पुत्री को आपके लिए स्वयं ही दे देगा और मैं भी आपके वाक्य को उसके ही समक्ष कह दूंगा मार्कंडे मुनि ने कहा लोक पितामह ब्रह्मा जी ने से है महादेव जी से कह कर अतीत वेग वाले शिवनंदन द्वारा वे दक्ष प्रजापति के निवास स्थान पर गए इसके अनंतर उधर दक्ष भी संपूर्ण वृतांत सती के मुख से सुनकर यह चिंता कर रहा था कि यह मेरी पुत्री शंभू को कैसे दे दी जाए आए हुए भी महादे परमप्सन्न होकर चले गئई थे। وہ अभी पुन ही स्ता के लिए कैसे इच्छित है अथवा मुझे उनके निकट सिखर ही कोई दूत भेजना चाहिए। यह योग नहीं है कि यद बह अपने लिए इन को गहण करیں तो एक अनुचित ही बात होगी। मैं उन्हें भगवाने संकर की पूजा करूंगा कि जिस तरह से वा स्यम ही मे पुत्री के स्वामी हो जाएیں। वे भी इसी के द्वारा अत्यंत प्रयत्न के साथ, अतीववांछा करती हुई से पूजित हुए शंभू मेरे भर्ता हो में और इस प्रकार से उन्होंने उसे वर भी दिए इस रीति से दक्ष चिंतन कर रहे थे कि उसी समय परमपिता ब्रह्मा जी उसके आगे उपस्थित हुए वे हंसों के रथ में सावित्री के साथ विराजमान थे प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी को देखकर उनका स्वागत किया प्रणाम किया वह विनम्र होकर स्थित हो गया था उन्होंने एक आसन दिया और यथोचित आसन पर विराजमान किया इसके अनंतर उन सब लोगों के ईश से वहां पर आगमन का कारण दक्ष ने पूछा हे विप्रेंद्रों वह दक्ष चिंता से आविष्ट भी था किंतु हर्षित हो रहा था